बीता तत्व ज्ञान प्राप्ति का उपाय 201 योग सं्यस्त कर्माणम की व्याख्या इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में उपाय भूत रूप से श्रद्धा की स्थापना करते हुए इकतालीसवें श्लोक में कर्मयोगी की प्रशंसा करते हैं वैसे तो कर्म सामान्यतः बंधन कारक होते हैं पर यह बताया गया कि जो योग संन्यास्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम और आत्मवंतम है उन्हें कर्म नहीं बांधते कई व्याख्याकारों ने इन तीनों विषयों को ज्ञान मार्ग परक माना है और योग से ज्ञान मार्ग का अर्थ लिया है इसलिए योग सं्यस्त कर्माणम से वे कर्मों का स्वरूप से भी त्याग मानते हैं पर यदि किसी बात होती पर यदि ऐसी बात होती तो न कर्माणि निबंधनती कहने की आवश्यकता ही न होती क्योंकि तो जो स्वरूप से कर्म का त्याग करेगा उसके लिए कर्म नहीं बांध बांधते कहना नितांत अर्थहीन है जो कर्म करेगा ही नहीं उसे कर्म भला कैसे बांधेंगे अतः जब यह कहा जा रहा है कि कर्म नहीं बांधते तो इसका आशय स्पष्ट है कि योगी कर्म करता है फिर भी उनके बंधन से अछूता रहता है और यह बात कर्मयोगी परिषद लागू हो सकती है अतएव इकतालीसवें श्लोक में जो योग शब्द आया है उससे हमें कर्मयोग ही समझना होगा इस प्रकार योग कर्माणम वह है जिसने समस्त के द्वारा अपने समस्त कर्मों को भगवदर्पित कर दिया है वह कर्म का कर्तापन और कर्म से उपजने वाले फल का भोगतापन ईश्वर को समर्पित करते हुए अपने को प्रभु के हाथों में मात्र यंत्र स्वरूप मानता है ज्ञान संचिन्न संशयम वह है जिसने विवेक विचार के द्वारा अपने संशयों का नाश कर लिया है यहाँ पर ज्ञान शब्द को हमें साधन ज्ञान के अर्थ में लेना होगा सिद्ध ज्ञान या तत्व ज्ञान के अर्थ में नहीं इस पर हम ऊपर विचार कर चुके हैं सिद्ध ज्ञान हमें तत्काल परमात्मा की प्राप्ति करा देता है किन्तु यहाँ पर प्रसंग वह नहीं है क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण योग में अर्थात कर्म योग में स्थित होने के लिए कहते हैं यह व्यक्ति साधन ज्ञान के द्वारा अध्यात्म संबंधी अपने समस्त संदेहों को दूर कर लेता है आत्मवंतम वह है जो आत्म वशी है जिसके मन और इंद्रियाँ अपने काबू में हैं। क्योंकि आत्मा शब्द इंद्रियों और अंतकरण के लिए भी प्रयुक्त होता है भगवत पुच्छपाद भाष्यकार आत्म की व्याख्या करते हुए लिखते हैं अप्रमत्तम इस प्रकार प्रस्तुत में में बताया गया कि को अपने वश रखने वाला आत्मबल से युक्त विचार द्वारा अपने संशयों को छिन्न कर लेने वाला तथा अपने कर्मों को कर्म योग की विधि से ईश्वर को अर्पित करने वाला पुरुष कर्म करते हुए भी उसके बंधन से अछूता बना रहता है यह सब बताकर बयालीसवें श्लोक में अध्याय का उपसंहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर युद्ध करने का आदेश देते हैं तस्मात शब्द हेतुवाचक है पूर्व श्लोक में कर्मयोग के द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति की बात कही गई है तस्मात् कहकर भगवान कृष्ण अर्जुन का ध्यान उधर आकर्षित करते हैं जिससे वह भी कर्मयोग की ओर खींचे संशय को अज्ञान सम्भूत कहकर यह सूचित करते हैं कि संशय अज्ञान अविवेक से पैदा होता है इसलिए ज्ञान विवेक से दूर हो सकता है उसे हिस्स कहकर यह बतलाते हैं कि संशय अंतकरण की वृत्ति है अतएव जो अंतकरण को अपने वश में कर लेता है उसके लिए संशय का नाश करना सहज हो जाता है